कुछ लोग कहते हैं अरे देखो राम जी कितने अच्छे एक दीदी कृष्ण तो भगवान इतनी सारी दीदियां रखा थी इतनी गोपनों से प्रेम करता ये तो उनका मानना है अगर वो लोग गर्ग संहिता के गौलुक कांड के अध्याय चार और पांच को देखते हैं वो हैरान हो जाए कृष्ण उपनिषद को देखेंगे हैरान हो जाए इसलिए जिस बात का पता ना हो उसकी निंदा करना शास्त्र में पाप बताए पहली कैटेगरिया कौन है गोपियों की श्रुति वेदों के मंत्र है ना वे वेदों के मंत्र ये गोपियां बनकर आई आएंगे पहली कैटेगरी गोपियों की दूसरी त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जनक जी के राज्य में गए सीता जी उनकी पत्नी जनक जी के राज्य में जितनी स्त्रिया जो आचार्यों पर खड़ी थी थे सबने का काश हमारे ऐसे स्वामी हो गई भगवान उनसे हम यह बोले फिक्र मत करो हम सबको बुलाए कि किसने सबको निवेदन दिया राम जी ने बदनाम कौन हो गए शाम ये त्रेता युग में स्त्री हुईं, गोपिया आईं, जिनको राम जी ने निवेदन दिया राम जी का सीता जी से हुआ भगवान मन में गए तो मन में ऋषियों ने बता तो क्या कहा हम आपको आलिंगन करना चाहते राम जी बोलते हमको तो सन्यासी बनकर आए तुमको आलिंगन भी लगी पड़ी ऋषियों को भगवान ने कहा रामचंद्र जी ने हमारे हैं तुम सब मेरी गोपियाँ बनाओ जितना आजीवन करना करो जितना नाचना नाच लेना मेरे बन ये ऋषि बनकर आया गोपियाँ पर नूचा किसान राम भगवान ने अपनी पत्नी को स्वामी बालिकी ऋषि के आश्रम पर भेज दिया और पत्नी बिना पति यज्ञ नहीं कर सकते पत्नी बिना पति लड़के नहीं कर सकते इसलिए तो सोने की सीता सोने की सीता बनाते थे और जब सोने की सीता बनाते थे उनकी प्राण प्रतीक्षा होती थी तो बहुत सारी सीताएं बन रही दिन राम जी वहां चले गए तो गोदाम का जा, सोने की सीताएं बनी थी सबने तो का आवाज हम हमको अपना राम जी ने कहा अभी तो मरी आ, लीला आ रहे हैं। आप सबको भी लेकर आ जाए किसने नूसा दिया राम जी ने ये ग्रंथ में लिखा है ग्रंथ का नाम लिया यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें लो लोग तो त्रेता युग मैं राम जी के द्वारा ये सारी फिर तीसरी कैटेगरी गोपियाँ की है जो वेंकुट में रमा देवी है उनकी भी लक्ष्मी जी की वेंकुट में जो सखिया है वो भी राम भगवान पर मोहित हो गए और वे लक्ष्मी जी की सखिया भी ज्वापर उनको ने श्री कृष्ण की गोपियां बनवाई बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा और, और ये जो तीन गुण है ना सतो तमो रजो इन गुणों से भी गोपियाँ बनी बनी जो दुआ में की रानिया बनी गोपियाँ बनी ब्रजमे यज्ञ पत्नी कितनी सारी है वो भी सत्या बनी गोपिया बनी है जी महाराज जब भगवान ने धनवंतरी अवतार लिया उस समय जितनी जड़ी बूटियां थी नो सारी जड़ी बुटियां भी धनवंतरी जी पर मोहित हो गई वो भी गोपियां बनकर आई है मत्स्य अवतार के समय जो गोपियां जो जितनी दिन मोहित हो गई थी भगवान मत्स्य पर सब गोपियां बनकर आ गई ये सब कोई आम गोपियां नहीं है ऊंच कोटी की गोपियाँ बोल भक्त भक्त भगवान की इसलिए कहते हैं कि सारी गोपियाँ जो है नित्य कर रही थी तो सबको हो गया अभिमान कि हमारे इशारे पर नाच रहे हैं अभिमान भगवान को पसंद नहीं तो भगवान सब गोपियों को छोड़कर वहाँ ऐसी एक गोपी को लेकर चले गए जिसके विषय श्री सुखदेव महाराज की दस्य स्तंभ के तीसरे अध्याय में कहते हैं कहा वधु वधु क्या करे सुखदेव जी कहा नाम नहीं ले रहे राधा नाम नहीं ले रहे अपने आप को समाल तो कहा वधु के कर अपने आप को संभाल संभालते हुए वक्ता वो जो इस बैठ बैठकर अपने आप को संभाल जाए उसे के वक्ता।, वक्ता भगवत प्रेम में डूब नहीं सकता अगर वक्ता कथा कहते हुए भाव में डूब जाए रोने लग जाएगा तो कथा नहीं कह पाएगा इसीलिए वक्ता को अपने आप को संभालना पड़ता और जो श्रोता होते हैं सुनने वाले हैं वो जितना भाव में डूबते जाए डूबते जाए क्यों बोले वक्ता है ना केवड़ी में वो समाल केवटी में डूब जाए तो खेल जा तो से कश्ती से लेते बात में था हमसे किसी ने पूछ लिया बोले हमने कई घंटों की कथाएं सुनी वो तो भाव में रो जाते है और ये जो आपके व्यासगुरु जी है ये भाव में हो जाते रोते नहीं जाते मैंने यही तो उनकी विशेषता है क्या विशेषता बोले वक्ता को अपने आप को संभालना पड़ता है अगर वक्ता तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी इतना भी ऊंच को वक्ता को अपने आप को संभालना पड़ता है वो रो नहीं जा रो गया तो वाणी क्या हो जाएगी अवरुद्ध हो जाएगी तो मैंने लगा उन ऊंच कोटी की बात है की वो ऐसे महापुरुष है ऐसे ऊंच कोटी के व्याज है जो अपने आप को सम्भाल लेते हैं ये भी गुण कोई आम गुण नहीं है जिसे सुखदेव जी ने संभाल लिया अपने आप क्या कह रहे हैं शाहवधु शाहव कह रहे सीधे सीधे राधा रानी को नहीं कह रहे बोले राधा शब्द मुंह पर ले लिया ना सुखदेव जी ने तो समाधि में चले जाएंगे जायेंगे छह दिन की समाधि छह छह महीने की समाधि सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं समाधि में चला जाऊंगा परिषद को तो सात दिन में जायेंगे इसका क्या होगा इसलिए अपने आप को संभाला राधा भाव से राधा भाव में डूबना नहीं चाह रहे साहब शाहवध कहते हैं अपने आप को समर्थ में लेकर जा रहे इसे हैं कहते हुए आप हरे कृष्णा हरे कृष्ण तो वो है कौन वास्तवी राधा रानी को लेकर गए उस राष्ट्र मंडल से भगवान इसकी जानकारी के लिए हमें गर्ग समिता के वृंदावन कांड के इक्कीस अध्याय में जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपिया गोपियों ने श्री कृष्ण के चरण के चिन्हा के साथ यानी कि श्री कृष्ण के पैरों के निशान के साथ दूसरे और पैरों के निशान देखे। वो किसके थे राधा राधा या कर दिया किसको लेकर गए राधा रानी ले और आगे चलते हैं है कृष्ण जन्म कांड अध्याय उनतीस श्री कृष्ण ने राधा रानी को राधा रानी को वहाँ से लेकर अंतर ध्यान क्या लिखा है कि राधा रानी को लेकर भगवान वहाँ क्या होगा अंतर ध्यान भगवान राधा रानी को लेकर जाए तो आगे जाकर श्रीमती राधा रानी जी मैं तो थक गए चल मुझे कंधे पर बिठा भगवान ने माने कंधे पर बिठा दिया अब कंधे पर बिठाकर जब राधा रानी को लेकर जा रहे हैं तो श्रीमती राधा रानी के लिए देखो तो तो मैं तो इनके तो घर पर बैठकर जा रही रहे भगवान ने उनको पटक दिया खोज करती करती आई तो पहले तो उनको चार चार पैरों के निशान नजर आ रहे थे उसके बाद तो गहरे गहरे दो पैरों के नजर आते रहे आपस में कहा हमें तो ऐसा लग रहा है गोपी ने कहा कि तो जिस गोपी को लेकर आए, वो थक गई होगी तो अपने कांधे पर बिठा कर लेकर जाए बस ऐसा करते करते आगे गए तो वो गोपी भी नीचे गिरी करी बोलो श्रीमती राधा रानी की जय किसे राज अध्याय कहते हैं हमारी को होकात नहीं है इसके विषय में क्या न ऊंच कोटी का कोई परम वैष्णव ही इसके रहस्यों को देख सकता है और ये ऐसा अध्याय राजपंचम अध्याय पांच अध्यायों में बड़े बड़े ऊंच कोटी के महात्माओं ने केवल इस अध्याय में प्रवेश किया और भाव में रोने लगे सात सात दिन तक कथा बंधा बनी इतना ऊंच कोटी का ये रहस्य है यहाँ हमने तो इतनी औकात नहीं है जो हम इसके भविष्य में कह सकते हैं लेकिन एक बात है कि आकाश का अंत नहीं है आसमान का अंत नहीं है लेकिन पक्षी फिर भी उड़ते हैं पक्षी बोले इसका तो अंतिम ही क्यों है नहीं अपनी शक्ति से पक्षी उड़ते हैं तो इसकी आकाश का अंत नहीं है लेकिन थोड़ी सी उड़ान भर लें जितने पर हैं उतने उड़ेगी नहीं तो सीता राम हाथ जोड़ना ही सबसे बड़ी चीज सारी गोपियां एक हो गई और सब लोग कृष्ण खोज कर रहे हैं वृक्षों से पूछ कृष्ण कहा है वृक्षों ने जवाब नहीं दिया बोले ये भी तो पुरुष है तो पुरुष इस स्त्री के दुख को क्या जाएगा झूल से पूछ रहे नहीं उत्तर दिया पक्षों से पूछ रहे नहीं उत्तर दिया पशु थे ना उनसे पूछ रहे किसी ने उत्तर नहीं दिया भक्त और भगवान एक ही लीला करते यही लीला राम जी ने की सीता का हरण हो गया तो चंद्रमा से पूछ सूर्य से पूछ तारों से पूछ रहे दृष्ट से पूछ रहे हिरण को देखकर क्या बोलते थे राम जी? बोले लक्ष्मण मुझे देखकर हस रहे बोलते ये तो सोने के हिरण के पीछे भागता हमारे पीछे का भागता भगवान की लीला भगवान और गोपिया में यही भाव प्रकट कर रही है सबने का तुलसी के बाद चलते स्त्री के दुख को एक स्त्री ही समझ सकती है तुलसी के पास गए बोले तू भी एक स्त्री है हम भी एक स्त्री है बता हमारा प्यारा कहा आ चलू तू सुनू बोले देख देख कुछ छलिये से मिली भी होगी और ये भी हमें ना कर रही है नहीं बता रही है। करेंगे न इसके बिना भोग नहीं लेते उस समय गोपियों ने कृष्ण लीला करना आरंभ कर दिया एक गोपी कृष्ण बनी और एक गोपी पूतना बना कृष्ण बनी गोपी पूतना को मार दिया और कहा ब्रजवासियों मैंने पूतना को मार दिया एक गोपी ने भाव में अपनी चुंदरी को आकाश मार्ग में उड़ाया और कहा ब्रजवासियों मैंने गोवर्धन उठा लिया है आ जाओ मेरे गोवर्धन की इच्छा कृष्णो हमने हम हम कृष्ण हम ये भाव जागरूक हो जाते कृष्ण में होगा ही ऐसा क्यों कर रहे हैं एक मेला था मेले में कलाकार आए और वो कलाकार के चाहने वाले को क्या कहते हैं वो भी है। कलाकार के चाहने वाले जो फैन थे उन्होंने कहा स्वर में तो आपके सारे गीत सुनता आपका बहुत बड़ा फैन आपने वो गीत बड़ा सुंदर गाया मुझे लगा के सुनाई कलाकार ने कहा वो मूर्ख शर्म नहीं आती हम कोई रस्ते में होने जाता है साज होना चाहिए कब हम गाते हैं तो कलाकार के चाहने वाले ने कह दिया अगर आप नहीं गाओ तो हम आपको गा के सुनाते वो गीत बोले गाओ तो कलाकार के चाहने वाले ने उल्टा सीधा गाना तो कलाकार ने गाओ मुख तुम के कहता तो हम आपके फ्रेंड है आपके हर गीत याद है मैंने ऐसी थोड़ी गाया तो कलाकार ने गाना शुरू कर दिया ऐसे गाने कलाकार का चाहने वाला चरणों में गिर गया बोले साहब उल्टा गाने का मतलब ही यही था कि हम सुनना ही आपने इसी तरह गोपियां भी लीला कर रही क्यों कर रही है हम उस पटान की रीला करेंगी हमारा प्यारा कहेगा मैंने ऐसे नहीं किया मैंने ऐसे किया तो आ जाएगा पर नहीं जब नहीं आए तो उस वक्त जो तो है भागवत माँ के दसवें स्ंद में इकतीसवें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन दिया गया है तो लगभग नियम अनुसार हम एक श्लोक का तो उपर्ण करें इससे हम सबका संज्ञान हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो उस गोटी के महात्मा ही इसका सुंदर वर्णन कर सकते हैं हम दस करता गोपियों ने गोपी जीत लाया जय अति कम जन्म नाम्रजा शयत इंद्री भोग कहती है प्यारे जब से तुमने श्रीधाम वृंदावन में अवतार लिया है तब से वृंदावन की महिमा वैंकुट से भी उत्तम है वेंकुट से भी ऊपर बढ़ गई है अब तक तो लोग वेंकुट में भाग्य के प्यारे पर जब से आप वृंदावन में आये तो बेन को छोड़कर सबने तो वृंदावन का ही रस्ता देना आरम्भ किया जो चंचल लक्ष्मी है वो वृंदावन में अचुर प्यारे हम कहा सकते हैं आपने लीला से ही बड़े बड़े राक्षसों को मारा जब जब हम पर वित्रता आई आपने हमारी सहायता इसलिए हमें बचाया आज मरने के लिए बचा ये पीड़ा देने के लिए हमें बचाया इससे अच्छा तो राक्षसों के द्वारा मसी समय मर जाते तो थी ये तो वही बात हो गई जैसे कि आसान भाषा में बताते हैं। एक मित्र था उसने क्या किया कि अपने दूसरे मित्र को लेक ले सिगरेट पहले खुद फूका जा रहा अब जब वो आदत होगी उसे बोले दिल जाए से मुझे तो मानो यही कहना चाह रही हमें फसा अपना आदि बना और आज हमें छोड़कर चला गया किसने वजह का राशि फूस में किस तो दिन के लिए मरने के लिए तो आ नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी तुम्हारे पास आने का कौन सा है आंते तुम ऐसे नहीं आओगे तो हम तुम्हारे गृह में अपने शरीर का त्याग कर देगी और जब हम तुम्हारे गृह में अपना शरीर का त्याग करेंगे फिर तो हम तुम्हारे पास आ जाएगी भगवान से रहा नहीं गया और भगवान महाप्रगल हो गए बोलो दीन बंधु भगवान चीज मैंने आपको पहले ही कहा ऊंच कोट के, के महापुरुष इसके रहस्यो को ज्यादा कह सकते हैं मुझदास इतनी औकात नहीं है जितनी थी वो भी नहीं थी पता नहीं कैसे आगे तक था आ गया इस तरह से जो है गोपियों ने सुंदर भाव प्रकट किया भगवान से रहा नहीं गया और भगवान वहां प्रकट हो गए और एक एक गोपी के संग एक एक रूप धारण कर भगवान रास मंडल में राज करने लगे बोलो रास बिहारी भगवान है है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का दिन अम्बिका मन अम्बिका मन बताया गया गुजरात में महा उस वक्त तो वहीं पर उन्होंने रात्रि में जागरण किया और जब जागरण किया तो रात्रि में एक अजगर जो था वो बाबा को घसीवता में लेकर जाकर जा रहा था तो ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियां मारी पर उस अजगर ने जो है नहीं छोड़ा उस समय जब बाबा ने कृष्ण कृष्ण के तरफ पुकारा उस वक्त भगवान दौड़े दौड़े आये और भगवान ने एक लाख मारी और वे जो अजगर था वो अजगर योनि से मुक्त हो गया वो दीन बंधु भगवान की महाराज ये अजगर एक विद्याधर था कौन तो विद्या था पिछले जन्म विद्याधर तो था भगवान ने इसका उद्धार किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो गर्ग समिता के माधुर्य कांड के इसी अध्याय में लिखा है कि विद्याधर जो पिछले जन्म में सुदर्शन था और इसे अपने बल पर बड़ा घमंड था एक दिन ये अष्ट मुनि को देखकर उनकी हसी उड़ाने लगा अरे किस्णा, अरे किस्णा, आए, किस्णा, आए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे प्रभु को गति हरे कृष्णा महामंत्र बोले प्रभु के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम ये सुदर्शन जो था अष्टभद्रा मुनि के आश्रम पर गया इन्हें देख देख कर इनकी हस्ती उड़ाने लगा इनकी चाल देखो इनके हाल देखो ऋष् को क्रोध आ ऋषि ने कहा तुम्हारी तुम्हें हमारी चाल बड़ी पसंद है तो जाओ हम तुमको श्राप देते तुम सर्प बन गया तो आज ये सर्प बन गया पर आज भगवान की कृपा इसके पर हो गई बोलो भक्त स्थल भगवान की होली का दिन था रात्रि में बड़े भाई के सन भगवान श्याम सुंदर जब वृंदावन में घूमने चले तो उसी वक्त क्या हुआ कि शंसूर नाम का द्वितीय राक्षस गोपियों का हल कर भागना गोपियां जब कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम सुनाने लगी पुकारने लगी उस वक्त गोपियों की पुकार सुनकर कृष्ण बलराम ने जब कृष्ण बलराम को आते देखा तो घबराकर गोपियों को छोड़कर भाग दिया दौड़ते वे भगवान श्री कृष्ण रुके गोपियों के पास अपने बड़े भाई दाऊजी को वहाँ रुका दिया और इसके बाद दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत के पीछे ही माथे आरोप मुक्का मारा उसका माता फूटा उसमें से मणि निकली और वे मणि भगवान ने अपने बड़े भाई दादू को दे दिए अब अध्याय में युगल गीत के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया सुखदेव जी कहते परीक्षक गैया चलाने के लिए जब भगवान जाते थे वृंदावन से सवेरे में तो कब आते थे शाम में तो भगवान के संग गोपियों का मन भी चला जाता उनका दिन नहीं गुजरता तो श्री कृष्ण की ही लीला को सुंदर गीत गाती इसलिए इस गीत इस को जुगल गीत कहा गया है बोलो दीन बंधु भगवान की जय भक्त वगवान की अब बड़े जिसको भेजे, जावे पर लौट कर कोई नहीं उस समय अरिश्चास नाम का राक्षस था बैल के रुके इसने कहा महाराज एक मौका भावनी दीजिए बड़ा भयंकर राक्षस है वृंदावन ने भटघड़ मचने से दी भगवान कैया चला कर आ रहे थे भगवान ने कहा भैया जी तुम खोज रहे हो हमें अब ये बैल भगवान की ओर दौड़ा भगवान इसकी दौड़े। दौड़ते भगवान ने अपने अंग को अलग झबक पीछे कर कर अरिशा सुर के पिछले पैरों को पकड़ा भगवान ने तो घुमाया ही है कि क्या मर गया था भगवान आकाश मार्ग किया भ्रम करते नीचे किया और भगवान ने इसका भी धारण दिया। गर्ग गर्भ के माधुर्य कांड के अनुसार चौबीस अध्याय के संघ है। ये बृहस्पति जी का शिष्य था वर्कान इसका नाम था गुरुदेव के सामने पैर पसार कर बैठा था इस अपराध के कारण गुरुदेव ने श्राप दिया बैल हो गया आचार्यों से सुना है भागवत का प्रसन्न नहीं तो है जब भगवान ने अरिष्टासुर को मारा धर्म का रूप धारण कर आया था बैल का रूप धारण कर कर आया था उस समय भगवान को ऐसा लगा कि हमसे अपराध हो गया भगवान ने एक तालाब का निर्माण किया कुंड का जिसका नाम था श्याम कुंड श्याम कुंड को जब भगवान ने साबित किया तो राधा रानी गलिता आदि उनकी सजियो ने भी देखा उन्होंने भी बड़ा खोदना पर पानी नहीं आया तो भगवान ने बगल में ही बगल में ही दूसरे कुंड का निर्माण कर दिया जिसका नाम हो गया राधा कुंड बोलो श्याम कुंड राधा कुंड की जय है अब एक दिन देव ऋषि नारद जी मथुरा आए हैं देव नारद जी का कंस ने बड़ा सम्मान किया भगवान कैसे आना है देव ऋषि नारद जी ने कहा कंस महाराज तुम जानते हो कृष्ण कौन है बोले नहीं, बोले मार बताते कृष्ण ही तुम्हारी बहन के देव के आठवें पुत्र हैं ये सुनकर तो कम से लाल पूजा हो गया इतनी बड़ी बात हमसे छिपा कर रखी तो तलवार लेकर जाने लगा देव ऋषि नाराज जी मुझे कहा जा रहा इन गई। इन्हें यही रखो ये हैं तो कृष्ण अब यहाँ आएगा इसलिए अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है उसे यही बुलवा लोले ये बात गुरुदेव आपने की तो अब दोबारा ऐसी वसुदेव देव जी को कारागर में बंद कर दिया जेल को जील अब हुआ ये केशी नाम का दे दिया है केसी ने कहा कि महाराज एक मौका आप हमें भी दीजिए मैं इसकी लीला को समाप्त कर तो केशी विशाल घोड़े के रूप में था, था और केशी ने वृंदावन केशी ऐसे विशाल घोड़े के रूप में था इतना भयंकर था इसके भय से पूरा वृंदावन सुना पड़ गया उस वक्त हुआ यह कि जब भगवान ने देखा तो केशी को भगवान ने कहा मैं ही कृष्ण हूँ एक केशी जो है भगवान की ओर दौड़ा भगवान की इसकी ओर दौड़े उस समय भगवान ने पलक चबक अपने शरीर को पीछे किया केशी के पिछले पैरों को पकड़कर भगवान ने घुमाकर केशी को ऊपर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम गुरु नमस्कार हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु प्रभु हरे प्रभु प्रभु तो भगवान ने इस केशी को ऊपर उठाकर नीचे गिरा मूर्चित हो गया बेहोश हो गया इसकी मूर्खियाँ खुली दोबारा भगवान के पीछे भगवान के बाद दौड़ा भगवान भी इसके साथ दौड़ते भगवान ने अपना सीधा मुंह इस के मुंह में ही डाल दिया अपना हाथ बुलाया इसका श्वास लेना मुश्किल हो गया भगवान ने इसके मुंह को फाड़ दिया और भगवान ने केसी का दिया बोलो के सूजन भगवान की भगवान की गये गर्ग समिता के मथुरा कांड के दूसरे अध्याय के अनुसार केसी पिछले जन्म में कुमुद इंद्र का सेवक था और इंद्र पर छाता लगाए रखता था एक दिन इंद्र अश्वमेध अश्वमे करने थे घोड़े पर चढ़ गए इंद्र को क्रोध आ गया इंद्र ने कहा मुर्त सेव होकर तुम अश्वमेध घोड़े के ऊपर ही चढ़ गए इसलिए इसे साथ दिया कि तुम राक्षस होगा ईश्वरीय घोड़े के रूप में ही राक्षस हो गया पर भगवान ने इनका उपहारण